श्री माँ शारदा देवी प्रकाश और छाया के बीच यह अनुमान होता है कि बीमारी से अच्छी हो जाने पर भी श्री माँ कुछ समय तक जयराम भाटी में रहीं श्री जगद पूजा के पश्चात संभवतः जाड़े में सन अठारह माघ मास में वे दक्षिणेश्वर आई इसके पूर्व ही श्री जगदम्बा के विधान से शंभुनाथ श्री शंभुनाथ मल्लिक श्री रामकृष्ण के द्वितीय रसदार नियुक्त हुए वे श्री राम कृष्ण और श्री माँ की सभी तरह की सेवाओं के लिए तैयार रहते थे इसका परिचय हमें पहले ही मिल चुका है शंभु बाबू की सरझर्मिणी भी श्री राम कृष्ण को साक्षात देवता समझकर उनकी भक्ति करती थी और यदि माता जी दक्षिणेश्वर में रहती तो उन्हें प्रति मंगलवार को अपने घर में ले जाकर षोरसोपचार से उनके श्री चरणों की पूजा करती थी शंभु बाबू के समान भक्तिपरायण और उदार व्यक्ति को यह समझने में देर नहीं लगी कि ग्राम की स्वाधीनता और स्वच्छंदता के बीच पली हुई माताजी के लिए उस पिंजरवन नौबत खाने की कोठरी में रहना कष्टदायक और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है अतः उन्होंने दक्षिणेश्वर मंदिर के कुछ उत्तर में एक झोपड़ी बनाने के लिए कुछ जमीन अर्थात दो में मौस मोरूसी कराली नेपाल सरकार के प्रमुख कर्मचारी श्री विश्वनाथ उपाध्याय अर्थात कप्तान इस समय श्री रामकृष्ण के अन्य भक्त थे उन्होंने आवश्यक वचन दिया जमय ग तट पर स्थित बेलोर ग्राम के लकड़ी गोदाम से साल के तीन तने भेज दिए गए पर रात्रि के प्रबल ज्वार से एक तना बह गया इससे चिड़कर हृदय ने मामी से अर्थात श्रीमा से कहा तुम्हारा भाग्य खोटा है साथ ही कुछ और कटौतियाँ भी कही किंतु कप्तान को जब यह मालूम हुआ कि एक तना बह गया है तब उन्होंने एक दूसरा भेज दिया घर भर जाने पर श्रीमा घर बन जाने पर श्रीमा वहाँ चली गई घर के कार्यों में सहायता करने तथा साथ रहने के लिए एक नौकरानी नियुक्त की गई शीघ्र हृदय की पत्नी भी वहाँ आकर सीमा के साथ रहने लगी सीमा उस घर में श्री राम की रुचि और प्रयोजन के अनुकूल अनेक प्रकार की खाद्य वस्तुएं पकाकर मंदिर के बगीचे में ले जाती और उनके भोजनोंपरत घर लौट आती उनके तृप्ति और देखभाल के लिए श्री रामकृष्ण भी दिन में कभी कभी उस गृह में पदार्पण करते और कुछ समय सत्संग करके अपने स्थान पर लौट आते केवल एक ही दिन उस नियम का वृतिक्रम हुआ वर्षा ऋतु में एक दिन उनके वहाँ जाने के पश्चात ऐसी मूसलाधार वृष्टि होने लगी कि वे मंदिर लौटने में असमर्थ हो वहीं भोजन समाप्त कर लेट गए और दिल लगी करते हुए श्रीमा से बोले काली मंदिर के ब्राह्मण रात में अपने घर जाते हैं ना मानो मैं भी उसी प्रकार आया हूँ इस झोपड़ी में श्री अधिक समय तक न रह सकी श्री रामकृष्ण को पेचिश हो जाने के कारण उनकी सेवा के लिए श्री को फिर नौबत खाना आना पड़ा जल्दी जल्दी शौच जाने से श्री राम को बहुत कट्ट होता था सहयोग से इसी समय काशी से एक वृद्धा आ गई और उसने उनकी सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया उस वृद्धा के भूत तथा भविष्य के समस्त वृत्तांत अज्ञात है मानो वह दैव निर्देश से ही अंधकार में विद्युत छटा की भांति युगावतार की सेवा के निमित्त काशीधाम से अकस्मात दक्षिणेश्वर आई और सेवा के पश्चात चिरकाल के लिए विलुप्त हो गई सेवा भार लेते ही वह समझ गई कि उससे सब तरह की सेवा नहीं हो सकती और श्रीमा का उस समय दूर रहना अनुचित है इसलिए उसने श्रीमा से कहा बेटी वे इतने बीमार हैं और तुम यहाँ रहोगी सीमा ने उत्तर दिया क्या करूं भांजे की स्त्री अकेले रहेगी भांजा हृदय तो ठाकुर के पास रहता है वृद्धा ने कहा रहने दो वे किसी दूसरे को रख देंगे इस समय उन्हें छोड़कर तुम दूर नहीं रह सकती सीमा उनका कहना ठीक समझकर नौबत खाना चली आई और सभी प्रकार से श्री रामकृष्ण की सेवा में लग गई अब तक श्री मां श्री रामकृष्ण के सामने घूंघट नहीं खोलती थी काशी की इसी वृद्धा ने एक रात्रि उनको श्री कृष्ण के कमरे में ले जाकर उनका घूंघट खोल दिया भगवत चिंतन में तनलीन श्री कृष्ण उन्हें ईश्वर संबंधी अनेक बातें सुनाने लगे उन उपदेशों के प्रभाव से श्रीमा और वृद्धा उस रात्रि इतनी तन्मय हो गई कि उन्हें सूर्योदय होने का भी पता न चला इसके पश्चात श्री कब जयराम बांटी गई इसका ठीक पता नहीं पर चौथी बार दक्षिणेश्वर आने के संबंध में उन्होंने स्वयं कहा है इसके पश्चात तो मैं मां लक्ष्मी तथा और भी कुछ लोग दक्षिणेश्वर आए तारकेश्वर में पिछली बीमारी की मेरी एक मनौती थी इसलिए हम लोग वहां गए प्रसन्न अर्थात भाई हमारे साथ था अतः कलकत्ते में सबसे पहले उसके डेरे पर अर्थात गिरीश विद्यारत्न के निवास स्थान पर गए फाल्गुन चैत्र का महीना होगा संभवतम मार्च अठारह ईस्वी तो दूसरे दिन हम सभी दक्षिणेश्वर गए वहाँ पहुँचते ही हृदय ने ना मालूम क्या सोचकर कहा वे यहाँ क्यों आए हैं किस लिए आए हैं यहाँ क्या है यह सब कहकर उनका तिरस्कार किया मेरी माँ ने इन सब बातों का कुछ भी जवाब नहीं दिया हृदय शिहड़ का आदमी था मेरी माँ भी उसी गाँव की लड़की थी इसी लिए उसने मेरी माँ की बिल्कुल खातिर नहीं की माँ ने कहा चलो घर चलो यहाँ किसके पास अपनी लड़, लड़की छोड़ू ठाकुर हृदय के डर से बराबर चुप रहे हम लोग उसी दिन चले गए रामलाल पार जाने की नौका बुला लाए स्पर्शी वेदना से श्रीमान ने विदाई ली वे एक दिन भी दक्षिणेश्वर में नहीं रुक सकी किंतु उस वेदना के लिए न तो सती लक्ष्मी को स्वामी के ऊपर कोई क्षोभ हुआ और न भांजे हृदय के प्रति उस करुणामयी के मुख से कोई अभिशाप ही निकला उन्होंने अपना सारा अभिमान या दुख समस्त कार्यों के विधाता परमात्मा को ही ज्ञापित किया इसी से विदाई के समय उन्होंने मन ही मन काली माता से निवेदन किया माँ यदि तुम किसी दिन बुलाओगी तो आऊँगी शरणागत को यदि देवता के त्याग देवता ही त्याग दे तो भला वह देवता के सिवा किसके चरणों में अपना दुखड़ा रोएगी चतुर्थाष की निष्फल यात्रा यही समाप्त हुई हृदय ने अहंकार से मत हो मर्यादा का उल्लंघन किया उस समय तो उसे अपनी इच्छा पूरी होने के कारण संतोष मिला लेकिन विधाता के अदृश्य हाथ उसका भावी जीवन दूसरे ही ढंग से गढ़ रहे थे सिमा के प्रति हृदय का यह दुर्व्यवहार पहला नहीं था एक और दिन उसके ऐसे ही दुर्व्यवहार को देख श्री रामकृष्ण ने उसे सावधान कर दिया था अरे हृदय तुम इसकी अपने शरीर की ओर संकेत करते हुए अवज्ञा कर जाते हो पर उससे श्री माँ से ऐसी अवज्ञापूर्ण बातें कभी मत कहना इसके भीतर जो है उसकी फुफकार से तो तुम रक्षा पा भी सकते हो पर उसके भीतर जो है उसकी फुफकार से ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेंगे हृदय के अभिमान भरे मन पर उस चेतावनी का कोई प्रभाव न पड़ा विधान ने उसे दक्षिणेश्वर छोड़कर सीमा के लिए रास्ता साफ करना पड़ा श्री मथुरनाथ के पुत्र त्रैलोक्य बाबू की कन्या को कुमारी रूप में पूजने के अपराध में जून अट्ठारह सौ हृदय नौकरी से अलग कर दिया गया इसके उपरांत रामलाल दादा श्री काली मंदिर के पुजारी नियुक्त हुए उस पद के गर्व से आत्मविस्मृत हो उन्होंने विचार किया अब क्या अब तो मां काली का पुजारी हूँ फलता वे पहले की भांति श्री राम कृष्ण की देखरेख नहीं करते थे श्री रामकृष्ण उस समय मुहर मुह समाधि में मग्न हो जाते थे अतः किसी के प्रयत्न करने करके न खिलाने पर मां काली का प्रसाद घर में पड़ा पड़ा सूख जाता था इधर दूसरा कोई न था जो अपना समझ उनकी सेवा करता इसलिए उनके खाने पीने में असुविधा होने लगी अतएव श्री राम कृष्ण को जो कोई भी दक्षिणेश्वर से जयराम बाटी की ओर जाता उसी के द्वारा श्रीमा को दक्षिणेश्वर आने के लिए संदेश भेजते कांवरपुक के लक्ष्मण पाईन से उन्होंने खबर भेजी जहाँ मुझे कष्ट हो रहा है रामलाल मां काली का पुजारी हो जाने के बाद पुजारियों से मिल गया है अब मेरी वैसी खोज खबर नहीं लेता तुम अवश्य आना डोली से हो या पालकी से दस रुपये लगे बीस या बीस मैं दूंगा इस प्रकार का संदेशा पाकर सीमा अंत में दक्षिणेश्वर आई फरवरी मार्च अठारह एक वर्ष के पश्चात दक्षिणेश्वर में उनका यह पांचवा आगमन था इसके पश्चात वे मायके जाकर लगभग सात आठ महीने रही जनवरी फरवरी अठारह में वे फिर दक्षिणेश्वर आई इसी समय भावावस्था में गिर पड़ने के कारण श्री राम के बाएं हाथ की हड्डी खिसक गई थी जिससे उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था श्री ने आकर श्री राम के कमरे में अपने कपड़ों की पोटली रखकर प्रणाम ही किया था कि उन्होंने तुरंत पूछा कब रवाना हुई थी श्री के उत्तर से जो ही श्री राम को मालूम हुआ कि वे बृहस्पति के अंतिम भाग में चली थी वैसे ही उन्होंने कहा तभी तो मेरा हाथ टूट गया है जाओ जाओ यात्रा बदल आओ श्री उसी दिन लौटना चाहती थी किंतु श्री रामकृष्ण ने कहा आज रहो कल जाना दूसरे ही दिन यात्रा बदलने के लिए श्री गांव चली गई इसके पश्चात श्री दक्षिणेश्वर कब आई और कब गांव लौटी यह अज्ञात है परंतु यह ज्ञात है कि वे सन अट्ठारह में अपने जेठ के पुत्र रामलाल के विवाह में कामार गई थी और उसी साल फाल्गुन में दक्षिणेश्वर लौटी थी इस समय से श्री कृष्ण के लीला वसान तक माताजी संभवतः फिर गांव नहीं गई शेष कई वर्ष उन्होंने दक्षिणेश्वर कामारपुकुर श्याम पुकुर और काशीपुर में काटे जान पड़ता है कि दक्षिणेश्वर और जयराम भाटी के बीच श्री ने और भी कई यात्राएं की क्योंकि तपश्चर्या के बाद से लेकर सन अठारह तक प्रायः प्रतिवर्ष श्री रामकृष्ण चौमासे के समय कमाल पुकुर जाया करते थे और उस समय श्री भी संभवतः उनके साथ रहती थी साधना काल में अनियम आदि के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था अतः उनके चिकित्सकों ने यह सलाह दी थी कि स्वास्थ्य लाभ के लिए वे बरसात में गांव जाया करें क्योंकि ग्राम की खुली हवा तथा स्वच्छ आहार विहार आदि उनकी देह की उन्नति के लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होंगे जब कलकत्ते से घाटाल तक स्टीमर चलने लगा जान पड़ता है कि तब श्री राम कृष्ण श्री के और हृदय के साथ एक बार उस मार्ग से कामार पुपुर गए थे घाटाल के स्टीमर से जाकर वे संभवतः बंदर नामक स्थान पर उतर गए और वहाँ से नौका द्वारा बाली दीवानगंज पहुँचे जो कामारपुकुर के लगभग चार कोष दक्षिण में है इस ग्राम में अनेक गोस्वामियों का निवास था गांव के किसी हलवाई की इच्छा थी कि उसके नवनिर्मित गृह में कोई साधु तीन दिन तक वास करे श्री रामकृष्ण और श्री के वहाँ पहुँचने पर इतनी घोर घोरवृष्टि हुई शुरू हुई कि उन्हें बाध्य होकर हलवाई के घर में तीन रात रहना पड़ा चौथे दिन वे कामारपुकुर न जा शिहड़ गए इसी यात्रा में श्री रामकृष्ण ने शिहड़ और श्याम बाजार के अपूर्व कीर्तन में योग दे सबको हरिनाम में मतवाला बना दिया था श्री रामकृष्ण जयराम बाटी भी कई बार गए थे कामारपुकुर जाने से ही लोग उन्हें शहर ले जाते तब श्री रामकृष्ण कभी कभी रास्ते में जयराम बाटी में आठ दस दिन तक ठहर जाते थे कामार अथवा जयराम भाटी से श्रीमा प्रायः पैदल ही दक्षिणेश्वर जाया करती थी एक बार किसी पर्व के अवसर पर ग्राम की कई स्त्रियॉँ गंगा स्नान के लिए कलकत्ता जाने को तैयार हुई श्रीमा भी कांवार से लक्ष्मी दीदी शिबू दादा आदि को ले उन्हीं के साथ होली उनका विचार था कि गांव की स्त्रियाँ तो गंगा स्नान कर लौट जाएंगी पर वे दक्षिणेश्वर में ही रुक जाएंगी तय किया गया था कि कामार पुकड़ से चार कोस दूर आराम बाग पहुँच उस दिन की यात्रा समाप्त की जाएगी क्योंकि आगे की ही आगे ही पाँच कोस तक तेलो भेलों का मैदान पड़ता था उसमें हत्यारे डाकू रहते जो यात्रियों को दिन दहाड़े लूट लेते थे इसके बीच में अब भी काली की एक भयानक मूर्ति है दस्युगंठ ढाका ढालने के पूर्व इसी काली मूर्ति को पूजते थे दसुओं के भय से गिरोह बनाए बिना लोग इस भयंकर मैदान को पार नहीं करते थे श्री की संगनियों ने आराम बाग देखा कि अभी संध्या होने में काफ़ी देर है कुछ देर तेज चलने से उसी दिन विपत्तिपूर्ण स्थानों को पार करके तारकेश्वर पहुंचा जा सकता है अतः विश्राम न करके आगे बढ़ने की सलाह हुई श्री बचपन से ही दूसरों को अब न पहुँचाने की आदत से सुपरिचित थी कार्य पड़ने पर दूसरों की स्वाधीनता को अक्षुण रखकर वह स्वयं कष्ट सहन कर लेती थी उस समय यह जा जानते हुए भी कि अब इस थके हुए शरीर और पैरों से लंबा सफर संभव नहीं था उन्होंने सबका साथ दिया लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद असमर्थता के कारण उनकी चाल धीमी पड़ने लगी उनकी संगनियों ने मार्ग में दो चार बार उनकी प्रतीक्षा की किंतु जब उन्होंने जान लिया इस धीमे चाल से चलने पर प्राण जाने की संभावना है विशेषकर जब श्री ने उनके अपने लिए बिना कोई चिंता किए सबको तेजी से तारकेश्वर की ओर बढ़ने को कहा तब उन्होंने फिर उनकी प्रतीक्षा नहीं की सूर्य छिप जाने के साथ ही उच्च ताल वृक्षों की घनी छाया मैदान के चारों ओर छा गई उस जन्महीन विपत्तिपूर्ण अज्ञात पथ पर अकेली चली जाती हुई सीमा उद्वेग से सोच रही थी कि वे अब क्या करेंगी इसी समय उन्होंने देखा कि मैदान में से एक लंबी मूर्ति उन्हीं की ओर बढ़ती चली आ रही है उस मूर्ति के निकट आते ही देखा गया कि उसका रंग अत्यंत काला है कंधे पर बड़ा सा लट्ठा है हाथों में चांदी के कंकड़ हैं और बाल घने तथा घुगराले हैं सी को यह समझने में देर न लगी कि यह दस्यु है अतव्य डर से ठिठक कर खड़ी हो गई दस्यु ने संभवतः श्री के मनोभाव को ताड़कर भय बढ़ाने के लिए रुक्ष स्वर में पूछा ऐ इस समय यह कौन खड़ी है कहाँ जाएगी श्री ने उत्तर दिया पूरब उस व्यक्ति ने वैसे ही करकश स्वर में उत्तर दिया यह पूरब का रास्ता नहीं है उस रास्ते से जाना पड़ेगा श्री तब भी के समान अचल खड़ी रही वह आदमी भी बिल्कुल समीप आ गया किंतु माताजी के श्रीमुख को देख उस नर घातक के मन में जाने क्या परिवर्तन हो गया उसने श्री माँ की ओर देख कर कहा मत मेरे साथ एक औरत है वह पिछड़ गई है अब माँ की दृष्टि सामने वाली विपत्ति को छोड़ दूर गई उन्होंने देखा कि सचमुच एक स्त्री उस तरफ चली आ रही है तब उन्होंने कुछ आश्वस्त होकर कहा पिताजी मेरे साथ मुझे छोड़कर चले गए हैं मैं भी रास्ता भूल गई हूँ बड़ी कृपा होगी यदि तुम मुझे उनके पास पहुंचा दोगे तुम्हारे दामाद दक्षिणेश्वर में रानी रासमणी के काली मंदिर में रहते हैं मैं उन्हीं के पास जा रही हूं। यदि तुम मुझे वहां तक ले चलो तो वे तुम्हारा खूब आदर सत्कार करेंगे यह बात पूरी होते ही वह स्त्री आ पहुँची और श्रीमा ने विश्वास और प्रेम से उसका हाथ पकड़ कहा माँ मैं तुम्हारी पुत्री शारदा हूँ साथियों के छूट जाने से घोर विपत्ति में पड़ी थी भाग्यवश तुम और पिताजी आगे, नहीं तो क्या करती या मैं नहीं कर सकती शारदा मणि के इस सरल और निसंकोच व्यवहार पूर्ण विश्वास और मिष्ट भाषण से कुछ नीची अर्थात बागदी जाति के दस्यु दंपत्ति के प्राण द्रवित भूत हो गए वे सामाजिक व्यवहार और जातिगत पार्थक्य को भूलकर कर सतमुज को अपने ही कन्या समझ सांत्वना देने लगे उन्होंने माँ को थकी देख और चलने से रोका और पास वाले एक गांव की दुकान पर ले जाकर रखा दस्यु की पत्नी ने अपने वस्त्र बिछा कर श्री के लिए बिछौना बना दिया और दस्यु ने दुकान से कुछ लाई वगैरह खरीद कर उन्हें खाने को दिया फिर उन्होंने माता पिता के समान से श्री को छलाया दस्यु रात भर लाठी लिए बाहर पहरा देता रहा सवेरे श्री को साँस ले तारकेश्वर चले चलते चलते बागदी माँ खेत से मटर की फलियां तोड़ श्री माँ के हाथों में देती वे भी छोटी बच्ची की भांति उस भेंट को स्वीकार कर खाते खाते चलने लगी जब वे तारकेश्वर पहुँचे तब लगभग डेढ़ घंटा दिन चढ़ गया था इसलिए वे एक चट्टी पर रुक गए बागदनी ने अपने पति से कहा मेरी बेटी को कल कुछ भी खाने को नहीं मिला बाबा तारकनाथ की पूजा जल्दी समाप्त करके बाजार से खाने को कुछ चीज़ें ले आओ आज उसे अच्छी तरह खिलाना है वह पुरुष जब इस कामों के लिए बाहर गया तब श्रीमा के साथी उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और उन्हें वहां सुरक्षित पहुंचा देख अति प्रसन्न हुए इसके पश्चात श्री ने उनसे बागदी मां का परिचय कराया और कहा यदि ये आकर मेरी रक्षा न करते तो कल रात को मैं क्या करती या नहीं बता सकती कामारपुकुर से आए हुए अपरिमार्जित बुद्धिवाले वाले के धुंधले विचारों में फंसे सरल ग्रामवासियों ने श्रीमा की इस कहानी को किस दृष्टि से ग्रहण किया यह हम नहीं जानते विगत दिन और रात्रि की संधि में जो दैवी स्नेह लीला हुई और रात्रि में अति नीच जाति के दस्यु दंपति के साथ मैदान में मिली हुई अपरिचिता ब्राह्मण कन्या शारदा मणि का जो आत्मीवत व्यवहार और अविच्छेद्य प्रीति सम्पर्क स्थापित हुआ उसका तात्पर्य उन ग्रामीण लोगों ने कहाँ तक समझा यह भी हमें ज्ञात नहीं अथवा विकासोन्मुखी मातृ मात्रि, मातृत्व शक्ति एवं दस्यु की निष्ठुरता के संघर्ष में मातृत्व की, की विजय किस प्रकार हुई इसका संकेत अशिक्षित ग्राम्य मन को मिला अथवा नहीं इसका भी हमें कोई पता नहीं हम निरपेक्ष दृष्टि से केवल इतना ही देख पाते हैं कि श्री ने श्री के उन दस्यों माता पिता और कामार के बांधवों तथा आत्मियों ने उस दिन तारकेश्वर मंदिर के निकट एक ही परिवार के स्त्री पुरुषों की तरह आनंदपूर्वक खाना पकाकर भोजनाद की भोजनादि किया और पीछे वे सब वैद्यबाटी की ओर रवाना हुए एक रात में ही श्री और उनके दस्यों माता पिता एक दूसरे के प्रति इतने अधिक ममता करने लगे कि विदा होते समय तीनों की आंखों से अजस्त्र आंसू बहने लगे दस्यु दंपति ने उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाया। चलते चलते बागदी स्त्री ने खेत से मटर की कुछ फलियां तोड़ ली और व्याकुल भाव से उसे श्रीमा के आंचल में बांध करुण स्वर में कहा बेटी शारदा रात को जब लाई खाओगी तब उसके साथ इसे भी मिला लेना अंत में श्रीमा ने दस्यु माता पिता से वचन ले लिया कि वे सुविधानुसार दक्षिणेश्वर आएंगे और तब किसी प्रकार उन्हें छोड़कर वे चले। उन लोगों ने भी इस बात को रखा श्री के लिए अनेक प्रकार के उपहार ले गई कई बार वे दक्षिणेश्वर गए थे श्री रामकृष्ण ने भी श्रीमा के मुख से सारा वृत्ान्त सुन दस्यु दंपति के साथ धामांत का सा ही व्यवहार किया था और उनका आदर सत्कार करके उन्हें परितृप्त किया था श्री ने सारी घटना भक्तों को सुनाकर एक अर्थपूर्ण उक्ति से उसे समाप्त किया था इतना सरल और सचरित्र होते हुए भी मेरा दस्यु पिता पहले कभी कभी डाका डालता था मुझे ऐसा प्रतीत होता है सारांश यह कि तेलो भेलों के मैदान की उस संध्याकालीन रोमांचकारी घटना को श्री कभी एक साधारण घटना नहीं समझती थी दस्यु वृत्ति वाले उस दंपति का कठोर मन कैसे इतना ध्रवीभूत हुआ इसका निर्णय करना हमारे लिए असाध्य है संभवतः श्री माँ की असाधारण सरलता और अलौकिक पवित्रता ने ही उनके हृदय पर विजय प्राप्त की थी अथवा इसके पीछे किसी दैवी शक्ति का भी हाथ रहा होगा यह अनुमान बिल्कुल निराधार नहीं है क्योंकि श्री माँ ने बातचीत में कुछ भक्तों से जो कहा था उससे इसका आभास मिलता है भक्तों ने उन्हीं से सुना था कि उन्होंने एक बार बाग्दी दंपति से पूछा था अरे तुम मुझे इतना प्यार क्यों करते हो उन्होंने उत्तर दिया था तुम तो साधारण नारी नारी नहीं हो हमने तुम्हें काली रूप में देखा है श्रीमान ने बात काटते हुए कहा अरे वह तुमने क्या देखा इसके तनिक इससे तनिक भी विचलित ना हो उन्होंने विश्वास तथा अनयोग के साथ कहा नहीं बेटी हम लोगों ने सत्य देखा है हमें पापी समझकर कर तुम अपना रूप छिपा रही हो सी ने उदासीन भाव से कहा कौन जाने मैं तो कुछ नहीं जानती